या पदार्थ है वह सभी किस से व्याप्त है परमात्मा ऐसी व्याप्त है तो जगत से लेना है न चेतन अचेतन है तो सब परमात्मा से व्याप्त है इस प्रकार व्याप्त प्रभाव बताया गया है और जो ईष्ट है ना ईष्ट ईस्ट का है इस पर करने तो परमात्मा से नियंत्रित जगत है जगत किस परमात्मा आगे। आगे। आगे। परमात्मा से जगत नियंत्रित है यहाँ पाठ आपका चल रहा था जगत, था ना? जगत है ना जगत तो जगत का को लिखा है भोग भोगी रूपम वस्तु जातम मिला जगत का क्या है भोग भोगी रूपम वस्तु जातम वस्तु जातम कहते वस्तु समूह वस्तु जातम का क्या वस्तु समूह हाँ वस्तु समूह वस्तु समूह वस्तु समूह मतलब वस्तु में वस्तु समूह का हुआ वस्तु में ये जगत कहते हैं वस्तु समूह वस्तु कैसी तो भोग्य भोग के रूप मतलब भोग्य और भोक्ता रूप रूप संस्कृत में जब रूप सब आता है ना तो भोग्य भोक्ता रूप वस्तु अथवा के ये भोग और भोक्ता ही वस्तु है तो रूप मतलब उसी वस्तु का गोर कराने के लिए रूप कह देते हैं रूप से कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है है ना भोग तो भोग्य तथा भोक्ता रूप जगत जगत क्या है भोग्य वस्तु जगत है और भोक्ता चेतन जगत है भोग देखना, जो जिस वस्तु को हम भोग करते हैं मतलब जिस वस्तु का हम अनुभव करते हैं जो वस्तु हमारे तो उपयोग में आती है उस वस्तु को क्या कहेंगे भोग्य भोग्य जो वस्तु हमारे उपयोग में आती है जिसको हम अनुभव करते हैं उससे क्या कहते हैं भोग्य भोग्य कौन है अचेतन प्रकार है? अचेतन पदार्थ है ना ये जो तो आपका उपयोग में आने वाले सब जितने विषय विषय ना और इनके घट जो जो सभी कैसे है? अचेतन अचेतन, अचेतन पदार्थ क्या है कि दे इंद्री और विषय रूप में परत होता है किस रूप में दे, दे, दे, अचेतन पदार्थ दे अचेतन पदार्थ दे इंद्रिय और ये सब विषय बनेगा वो किससे बनेगा वो एक अलग बात है लेकिन भूत भी तो अचेतन ही है ना अचेतन जी बनेगा अच्छा तो ध्यान देना तो तो भोग हो गया अचेतन चेतन और भोक्ता क्या हो गया चेतन जीव भोक्ता क्या हो कौन होगा चेतन जीव जल पदार्थ देखो जब भोक्ता का तो है अंगो बनने वाला भोगता क्या होता है मतलब भोग करने वाला भोग करने वाला मतलब अनुभव करने वाला उसको जानने वाला समझने वाला तो जानने वाला वाला समझने जड़ होगा कि चेतन होगा तो समझेगा चेतन ही जान सकता है ना अचेतन तो नहीं जान सकता है तो भोग क्या अचेतन और भोगता क्या अचेतन तो ये हुआ भोग्य तथा भोक्ता रूप वस्तु समूह भोग्य तथा भोक्ता रूप वस्तुएं ये जगत पदार है ये किस तो ये जगत कैसा है भोगता तथा भोग रूप जगत कैसा है तो बताते हैं अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला अन्यथा भाव को अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला मतलब परिणाम को प्राप्त होने वाला अथवा कहे विकार को प्राप्त होने वाला या अवस्थान को प्राप्त होने वाला है ना अन्य आप वो ये अन्य भाव कर परिणाम है कर सकते परिणाम अच्छा तो क्या बताया अन्यथा का बढ़िया अर्थ अभी क्या था अवस्थान्तर तो तो अच्छा तो थान्तर। है।, थान्तर। है।, है ना, त्वा है ना? त्वा है ना? त्वा थे तो किसी अवस्था तो में हो नहीं है ना अवस्थान्तर को प्राप्त होने वाला है ना अवस्थान्तर को प्राप्त होने वाला ऐसा तो अवस्थांतर को प्राप्त होने वाला गम धातु है ना गति अर्थ में गर्थन धातुओं का अर्थ ज्ञान प्राप्ति भी होता है गद्यर्थक धातुओं के अर्थ क्या होते हैं और ज्ञान और प्राप्ति ऐसा तो देखना अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला भोक्ता तथा भोग जगत अवस्थांतर को प्राप्त होने वाला अवस्थान्तर देखो जैसे की आपका जल है ना तो ये गर्म खूब कर दो तो क्या वास्तव बन जाएगा और बहुत ठंडा कर दो तो हिम बन जाएगा बर्फ बन जाएगा तो अवस्थांतर होता रहता है ना क्योंकि मिट्टी से क्या हो गया ना? हो गया ना तंतु से क्या हो जाता है हो जाता है तो जो आपका ये जगत है ये ये एक ही रूप में रहता है या बदलता रहता है अवस्थान ऐसी अवस्थाएं बदलती रहती है ना अवस्थानतर होता रहता है तो अब इसको आप ऐसा समझेंगे यहाँ पर की जो अचेतन है अचेतन कैसा है कि अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला तो देखिये मिट्टी क्या हो गई घट तंतु क्या हो गए पट, है ना तो अब ये क्या है कि अन्यथा भाव का अवस्थान्तर को प्राप्त होने वाला कैसे सुरुप था कैसे नहीं। नहीं। नहीं। तो जो मिट्टी स्वरूप है वही घट सुरू हो गया <coughs> जो पहले जो भी है मिट्टी स्वरूप क्या हो गया घट हो गया और जो पहले तंतु शुरू है वही क्या हो गया पर शुरू अच्छा हो गया तो स्वरूपता अवस्थान्तर को प्राप्त होने वाला अपने स्वरूप से अवस्थान्तर को प्राप्त होने वाला तो पंक्ति लगाई जगत का अर्थ क्या है सुरूपता अन्यथात्व गए अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला भोग रूप वस्तु भोग रूप भोग रूप वस्तु कैसी है सुरूपता अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाली कैसी है प्राप्त होता भोग की भोगता को प्राप्त होने वाला भोग स्तर हो गया अब ध्यान देना कि स्वरूप बदलता है ना अब जो अचे जो आपका चेतन आत्मा है तो चेतन आत्मा का कभी भी स्वरूप बदलता है वो एक जैसा रहता है एक जैसा रहता है तो मतलब क्या है कि सुरता अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला भोता चेतन आत्मा होगा? नहीं, नहीं होगा नहीं होगा तो कैसे होगा तो कहते हैं धर्मता कैसे होगा धर्म में मतलब विशेषण से कैसे धर्म से अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला मतलब वस्तु वही रहे और उसके धर्म में परिवर्तन होता रहे वस्तु वही रहे उसके धर्म में धर्मी वही रहे धर्मी वस्तु वही रहे धर्म की आस्था को धर्मी कहेंगे ना तो धर्मी वस्तु वही रहे वस्तु वही रहे उसके किसी विशेषण में परिवर्तन होता रहे तो सभी विशेषण नहीं बदलते हैं ध्यान रखना जैसे कि देखना आत्मा है ना चेतन आत्मा ये परमात्मा का शेष है परमात्मा का क्या है तो इसमें शेषत्व भी तो धर्म रहेगा तो शेषत्व तो कभी नहीं बदलेगा और यह परमात्मा का नियाम्य है तो नियमित तु भी नहीं बदलेगा सभी विशेषण नहीं बदते आत्मा है तो आत्मा तो विशेषण भी नहीं बदलेगा और ज्ञान लेना वेदांतिक के अनुसार है आत्मा कैसे या ज्ञान स्वरूप है कैसे तो आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप माना जाता है नयायिक मत में ज्ञान अधिकरण आत्मा केवल ज्ञान का अधिकरण माना जाता है न्यायिक मत में ज्ञान का अधिकरण है या शांकर मत में ज्ञान स्वरूप है और श्रुपियों में उभ प्रकार से आत्मा का पिछड़ा जन ज्ञान स्वरूप भी कहा गया उठ का आश्चर्य भी कहा तो स्मृति को प्रमाण मानने वाले विज्ञान क्या करते हैं ज्ञान भी मानते हैं और ज्ञान का स्वरूप है जो आत्मा का, क्या उसी का अधिकरण आत्मा हो सकती है नहीं, नहीं।, नहीं होगी ना जो उसका है तो आत्मा जिस ज्ञान का अधिकरण है आत्मा जिस ज्ञान का आश्रय है उसको भूत ज्ञान देते हैं उसको क्या कहते हैं स्वामी जी कहते हैं की धर्मी की व्यावृत्ति के लिए उसको धर्म कहते हैं तो अब ये आप देखेंगे तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान गुण का। आत्मा जिस ज्ञान का आश्रय है उसको क्या कहते हैं धर्म धर्म वो ज्ञान रहते हैं ना तो आत्मा आत्मस्वरूप हमेशा तो आत्म एक जैसा रहता है आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है अब जैसे देखना दीपक है ना दीपक कैसा होता है प्रकाश स्वरूप होता है और प्रकाश का आश्रय होता है प्रकाश स्वरूप होता है और प्रकाश का दीपक जिस प्रकाश का आश्रय है वो प्रकाश उसका धर्म है उसका गुण है ऐसा कहेंगे है ना विशेषण है तो दीपक जब वो छोटे स्थान में रखेंगे बिल्कुल छोटे स्थान में रख दो तो उसका प्रकाश पर खुशित हो जाएगा और बड़ी जगह रखो तो प्रकाश उसका फैल जाएगा होता है ना तो ये जो उसके प्रकाश का जो संकोच विकास हो रहा है ये दीपक के स्वरूप का है क्या उसके दीपक का जो गुण है ना प्रकाश गुण प्रकाश का जो धर्म है उसका जो गुण है उसका संकोच विकास हो रहा है तो ऐसे ही ध्यान ना आत्मा तो एक रूप है और उसके आश्रित रहने वाले धर्मभूत ज्ञान का संकोच विकास धर्मभूत ज्ञान का क्या होता है संकोच विकास होता है धर्मभूत ज्ञान का संकोच विकास होता है इसको आप ऐसा समझेंगे कि विषय का प्रकाश कौन करता है धर्म धर्मभुट ज्ञान विषय का प्रकाश मतलब हम विषय को किससे विषय का बोध कराने वाला कौन है धर्म विषय का बोध कराने वाला कौन है धर्मभुध ज्ञान है, है ना तो इंद्री द्वारा जब जैसे ऐसा समझो संक्षेप में तालाब में पानी भराना है ना तालाब में पानी भरा है उसको खेत में ले जाना है तो क्या नाली के द्वारा जाएगा ना तालाब का पानी नाली के द्वारा खेत में जाकर खेत के आकार का हो जाता है खेत यदि चतुष्कोण है तो वो पानी कैसा हो जाएगा चतुष्कोण तिरकोण है खेत तो हो जाता है तो ऐसा ध्यान देना जैसे तालाब का पानी है ना वैसे इस देह में क्या विद्यमान है आत्मा क्या विद्यमान है इस आत्मा। तो अणु आत्मा कहाँ रहती है आत्मा तो अणु है वो कहाँ रहती है में है ना आत्मा अड़ु होने पर भी आत्मा के आस्तित रहने वाला धर्मभूत ज्ञान पूरे शरीर में व्याप्त है पर उसका प्रकाश पूरे कमरे को व्याप्त कर लेता है ना पूरे कमरे में फैल जाता है तो इसी अड़ु आत्मा शरीर के एक स्थान हृदय में रहती है और उसका धर्मभूत ज्ञान पूरे शरीर में व्याप्त रहता है बताती है तो अब देखना जब घट ज्ञान होगा तो क्या होगा की देखना आत्मा है आत्मा के आश्रित क्या धर्मभूत ज्ञान और यही हृदय में ही कि जितनी इंद्रियां है ना चक्ष है ना बोला है ना तो चक्षु के मूल स्थान सबके हृदय में द्वारा जो है उसका संचरण होता है इंद्रियों का नाड़ियों के द्वारा संचरण होता है और सभी इंद्र चक्षुत सबके मूल स्थान कहाँ है हृदय में है ध्यान रखा तो क्या होगा की आत्मा आत्मिक क्या धर्मभूत ज्ञान है ज्या। ना तो उस धर्मभूत आत्मा में क्या है धर्मभूत ज्ञान उस धर्मभूत ज्ञान का संबंध किसके साथ हुआ मन के साथ हुआ किसके साथ हुआ मन के साथ हुआ? है ना तो धर्मभूत मन के साथ किसका संबंध हुआ तो आत्मा का मन के साथ संबंध हुआ की नहीं हुआ कैसे धर्मभूत ज्ञान के द्वारा है ना धर्मभूत ज्ञान का मन के साथ सम्बन्ध हुआ और मन का संबंध किसके साथ हुआ तो चक्षु, चक्षु के साथ किसके साथ हुआ चक्षु इंद्री जो है ना क्या है की विषय स्थान में जाती है विषय स्थान में जाती है जैसे देवताज का प्रकाश चला जाता है ना तो चक्षु इंद्री विषय स्थान में जाती है और जैसे तालाब का पानी नाली के द्वारा खेत में जाता है ना तो धर्म बुध ज्ञान क्या है चक्षु के द्वारा कहा जाता है चक्षु विषय के साथ संबंधित होता है तो वही धर्मभूत ज्ञान भी चला जाता है और धर्मभूत ज्ञान देखो जब घट विषय होगा तो चक्षु इंद्री घटते संयुक्त होती है तो धर्मभूत ज्ञान भी चक्षु के द्वारा उससे जल जैसा खेत है उसी के आकार का हो जाता है तो ये धर्मभूत ज्ञान भी घट पट के आकार का हो जाता है तो घट के आकार में परिणत धर्मभूत ज्ञान ही क्या है घट ज्ञान घट के आकार में परिणत धर्मभूत ज्ञान ही क्या है घटना और यही घट ज्ञान क्या है कि घट का बोध करा रहा है यही क्या है घट घटका पट, पट का बोध करा रहा है ज्ञान है मतलब विषय का बोध कराने वाला ज्ञान है।, है, है, है तो मतलब कहने का ये है की इंद्री द्वारा धर्मभूत ज्ञान विषय देश में गया विषय का बोध कराया तो धर्म बुध ज्ञान का क्या हो गया है विकास प्रसार विकास और प्रसार और बाद में क्या हुआ जब चू बंद ना तो फिर ज्ञान बाहर गया अंदर आ गया संकोच हो गया क्या हो गया तो संकोच विकास संकोच विकास किसका है? है? होता है ज्ञान का तो संकोच विकास किसके हैं धर्म हो चुकी ज्ञान के सुसुप्ति अवस्था में कोई ज्ञान होता है सुसुप्पी अवस्था में कोई ज्ञान नहीं होता है धर्म और ज्ञान में बना रहता है ना जागृत और स्वप्न अवस्था में उसका प्रसार होता है प्रलयावस्था तो में भी बिल्कुल संकोच बना रहता है तो आत्मा की आश्रित रहने वाला धर्म बोध ज्ञान का क्या होता है संकोच विकास रूप अवस्थान तक होता है संकोच विकास रूप अवस्थाएं होती है ना ये समझना अब देखिए शोक हुआ मोह हुआ क्रोध हुआ ये सब किसकी अवस्थान पर है धर्म बोध ज्ञान आत्मा की अवस्था में आत्मा ही होती है ठीक है तो श्रोकता अन्यथा भाव प्राप्त होने वाला कौन है धर्म था okay, so अन्यथा को प्राप्त होने वाला कौन है और अन्य प्राप्त ले लेकर उसको अवस्थान प्राप्त देखो एक तो ये हुआ की तो है ना जगत का लक्षण क्या कर दिया इन्होंने अन्यथा भावम अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला क्या परिवर्तन को प्राप्त होने वाला है ना तो परिवर्तन को प्राप्त होने वाला तो आप जगत के अंतर्गत आत्मा भी आ गई तो वो भी अवस्थान्तर को प्राप्त हो रही है तो सोता तो अवस्थान्तर को प्राप्त नहीं हो रही है तो कैसे मानेंगे अवस्थान्तर को प्राप्त होना तो धर्मता मानेंगे जगत पथ के अंतर्गत होने से गच्छत ही जगत है ना अन्यथा भावम गच्छत बताई सोच नहीं मतलब जगत पद का अर्ध आत्मा होने के कारण उसका ऐसा तो ये ये अचेतन नहीं है धर्म को ध्यान है ना ये अचीत होने पर भी ये अचेतन पदार्थ नहीं थे गुणा रहा अच्छा तो जगत गर्थ क्या हो गया अब पंक्ति कैसे लगाएंगे सुरू का हुआ धर्म क्या लगाएंगे तथा धर्मता अन्यथा को प्राप्त होने वाला वा धर्मता है ना तथा धर्मता अन्यथा नाथाव को प्राप्त होने वाला भोक्ता तथा भोगता तथा तथा क्या है सुरूपता तथा धर्मता अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाली भोक्ता तथा भोग रूप वस्तु भोक्ता तथा भोग रूप इस में जगत कही जाती है भोक्ता तथा भोग रूप समूह जगत है लग जाएगी लगी अच्छा इस मंत्र का कैसे किया था? जगत्याम ज़्छा। जगत्याम अच्छा ठीक है, जगत्याम यद क्यों जगत है संसार में जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ है जो कुछ जड़ चेतन नहीं। हाँ नहीं। जड़ चेतन पदार्थ है तो यहाँ भोक्ता का आ गया है ना तो भोग्य का क्या अर्थ है चेतन जड़ जड़ भोग का क्या अर्थ है चेतन है ना हाँ चेतन अचेतन चेतन चेतन को अब ये देखेंगे यहाँ पर अन्य कैसा बताया था जगत्याम यजकि जगत तो संसार में जो कोई जगत है तो जगत का विशेषण है यथकिछा जगत का विशेषण क्या है तो जो कुछ जगत है वो सब परमात्मा से व्याप्त है परमात्मा से व्याप्त है तो परमात्मा व्यापक हो गया और परमात्मा चेतन है ना कैसा है चेतन है ना और चेतन है और नियंत्रता है इस धातु नियम करने है। में में वो नियंत्रता है तो नियंत्रता के द्वारा नियम लिखा है जगत यहाँ पर ध्यान देंगे अतरात्मक है ना अतरात्मक तब से लेना है की आपका भ्रम क्या लेना है ब्रह्म लेना है वासुदेव लेना है दस्य क्या लेना है हाँ, तो तदात्मक हो जाएगा ब्रह्मत्मक अथवा वासुदेवात्मकम थोड़ा ये नया व्यक्ति कोई लिखना चाहे तो लेकिन पुराने को जानते हैं ऐसा लिख लेना कि ब्रह्म में आत्मा नियंता नियंत्र यत्मक है ना क्या ब्रह्म आत्मा नियंत्रण सह ब्रह्मात्मक ब्रह्म मतलब वासुदेव है ना ब्रह्म आत्मा यश था ब्रह्मत्मा का वो भी समाज है तो यहाँ पर आत्मा का क्या है नियंता नियंता ब्रह्म जिसका है उसे क्या कहते हैं के तो ब्रह्म किसका नियंता है बोलो चेतन अचेतन मुख्य संपूर्ण संसार का सभी चेतन अचेतन का नियंता है ना तो ब्रह्म जिसका नियंता है उसे ब्रह्मात्मक कहते हैं तो ब्रह्म सभी पदार्थों का नियंत्रता है तो ब्रह्मात्मा क्या होगा सभी पदार्थों सभी पदार्थ ब्रह्मात्मक हो गए मतलब ब्रह्म के द्वारा नियाम्य हो गए जिन वस्तुओं का नियमन किया जाए नियंत्रण किया जाए उन्हें क्या कहते हैं नियम में तो सभी पदार्थ ब्रह्म के, के द्वारा क्या हो गए नियाम्य हो गए मतलब हो गए ब्रह्मात्मक मतलब ब्रह्म के द्वारा नियामत ब्रह्म के शरीर सब हो गए अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये देखिए तो सदात्मक अर्थ हो जाएगा ब्रह्मात्मा का दवा वासुदेवात्मक है ना तो यहाँ आकारात्मक है ना मतलब अब्रम्मात्मक सभी वस्तु ब्रह्मात्मक है या वास्वात्मक है तो कोई भी वस्तु आ अब्रह्मात्मक है ऐसी कोई वस्तु है जो ब्रह्म के द्वारा नियंत्रित क्या ब्रह्मात्मा क्या कुछ बता दिया जाएगा आगे ध्यान देना आप ब्रह्मात्मा कुछ भी नहीं है क्या अब्रह्मात्मक है अब ब्रह्मात्मा कुछ भी नहीं है ऐसा दृढ़ करने के लिए ऐसा अब ब्रह्मात्मा कुछ भी नहीं है इस विषय को दृढ़ करने के लिए, लिए। यत किंचा, यत किंचा इस विषय को यज किंचा यज किंचा इसके द्वारा जगत को विशेषित किया जाता है यज किंचा इसके द्वारा जगत को अथवा यद किंचा इसको जगत का विशेषण बनाया जाता है है ना हाँ जगत का विशेषण यथ इससे जगत को विशेषित किया जाता है मतलब इसको जगत का विशेषण बनाया जाता है ठीक है अब ब्रह्मात्मा कुछ भी नहीं है इस विषय को दृढ़ करने के लिए यथ किंचा जो कुछ जो कुछ भी है मतलब सब ले लेना है कुछ छोड़ना है क्या लगेगा नासुदेवात्मक मतलब वासुदेवात्मक से भिन्न ब्रह्मात्मक से भिन्न ब्रह्मत्मक से ब्रह्मात्मक वस्तु से भिन्न कुछ भी नहीं है ऐसा निश्चय करने के लिए यद जगत को विशेषित किया जाता है अथवा इसको तो जगत का विशेषण बनाया जाता है वो तो गीता में क्या है तो बता सकते हो आप नहीं नहीं भगवत गीता में है ना कि मया क्या? नदस्ती योत्तम न तदस्ती मया ना बिना मतलब ऐसी कोई चराचर ऐसा कोई चराचर भूत नहीं है ऐसी कोई चराचर वस्तु नहीं है जो कि मेरे बिना हो, मतलब भगवान के बिना कुछ है तो भगवान के बिना कुछ नहीं है भगवान ऐसी अबिना है ना तो सब उनके राश्रिय द्वारा नियमित बहुत बढ़िया गीता का है अच्छा जी अब देखो ये विश्व शास्त्र आ रहा है इंद्रिया मनो बुद्धि तेजो बल धृति वासुदेव आत्म का नहु क्षेत्र है ना तो इंद्रिया पहले क्या था अदात्मक अतरात्मक नशेष के इंद्रिया मन मन अलग कहा ना तो इंद्रियां से बाई इंद्रियां ले लेना पंच कर्म इंद्रिय और पंच ज्ञान इंद्रिय एक मन अंतर इंद्रिय मन हो गया मन वैसे है अंतर इंद्रिय है इंद्रिय मन बुद्धि सत्व से सत्व को ले लेना है ना इंद्रिय मन बुद्धि सत्व तेज बल और धैर्य ठीक है मतलब नहीं वासुदेवात्मकानी आहू ये सभी कैसे हैं वासुदेवात्मक है कैसे हैं हाँ वासुदेवात्मक है मतलब ब्रह्मात्मक हैं बुद्धि से क्षेत्रम आज ये विचार क्षेत्र और क्षेत्र भी क्षेत्र और क्षेत्र यहाँ पर अति में है तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी वासु क्षेत्र और क्षेत्रज को भी वासुदेवात्मक कहा जाता है क्षेत्र तो को भी क्या कहा जाता है क्षेत्र yeah. का जो शरीर गीता में क्या है क्षेत्र वाला है कौन उसमें रहने वाला आत्मा उसको जानता है उसका व्यक्तता है एकद यो व्यक्ति इसको जो जानता है तो जानने वाले को क्या कहते हैं क्षेत्र भी कहते हैं हो जाएगा अब इसको समझने का हाँ कि क्षेत्र और क्षेत्र को भी वासुदेवात्मक कहा जाता है कि न ही लगा है ना ना ही है ही को ऊपर क्षेत्र परमात्मा भी कहा जाता है क्षेत्र परमात्मा भी है प्रसंगानुसार यहाँ पर जीव क्योंकि क्यूँकी वासुदेवात्मक आ गया तो वासुदेव परमात्मा हो गए बुध वासुदेव हो गए हो गए किसी स्थिति में कहीं हो सकता है वो भी जानने वाले हैं इसलिए यहाँ वो उसको नहीं लेना है अब देखना कि है ना कि वहीं पर ही को करना ही करते क्योंकि इंद्री मन बुद्धि सत्व तेज बल और शुक्ति को वास्तुदेवात्मक कहते हैं तथा क्षेत्र और क्षेत्र को भी वास्वात्मक कहते हैं ऐसा उपब्रंग ऐसा क्या है उपब्र है, उप्रिंगान है। का समझ लेना ना ना, ऐसा देखना जो सभी का मूल है ना वेद क्या है मूल है, और वेद का ही वेदार्थ का ही वेदार्थ मतलब वेद का ही उंगण है इतिहास पुराण स्मृति इतिहास पुराण स्मृति क्या है उसी का उब्रंगण है मतलब इसी वेद के अर्थ को ही स्पष्ट करने वाले वेद के ही अर्थ को मतलब ध्यान देना यद इस विषय जगत का विशेषण जो यथ बनाया गया है उससे यह ज्ञात हुआ कि अब ब्रमात्मा कोई वस्तु नहीं है है ना तो यश किंचा इस विशेषण से यह ज्ञात होता है कि सभी वस्तुएं परमात्मा हैं, सभी वस्तुएं तो यशकिंगण यह है यश का ही उपग्रंण क्या है यद किंचा जगत्याम जगत इस मंत्र का उपग्रहण है तो उपग्रंगण देंगे एक दिन लिखा दूंगा अगले दिन लिखा देंगे हम्म, तो लिखा देंगे, कल याद दिलाना की तो श्रुति के अर्थ का श्रुति के अर्थ को ही उत्पादन करने वाले जो अन्य वाक्य है स्पष्ट करने वाले वाक्य इतिहास पुराण के वाक्य है कौन मां विष्णु शास्त्र नाम महाभारत का अंत है ना तो सब कुछ ऐसा है में है अब कोई पर ना धर्म या सभी परमात्मा, परमात्मा से पर्रम परमात्मा से व्याप्त है उसके द्वारा व्याप्त है लगाइए तो यहाँ पर हमने बताया था ईट प्राप्त है ना ये तृतीय और फिर उधर क्या हुआ? है ना परमात्मा से यहाँ जो शंका आ रही है ना शंका के अनुसार यहाँ पर ईश यह अदंत शब्द है ईश कैसा शब्द है अदंत शब्द ठीक है।, है तो जब यदि ईश अदंत शब्द है तब तो तृतीया का तो नहीं ले सकेंगे ईशे न वाँच्छा? तो उसके अनुसार क्या है ईद ये अगंत शब्द है और यहाँ पर अवास्यम ऐसा है कैसा है आवास्यम। आवास्यम है। ठीक है तो अब ये यहाँ पर थोड़ा ऐसा समझेंगे तो उसके अनुसार क्या होगा ईसेना आवास्यम ऐसा से दिया तत्पुरुष समाज कैसा ईद अगंत प्राप्त है ना तो ई ना तृतीय पूजन बनेगा ई सेना आवास्यम समाज करने पे भी वक्त चली जाती है इस अवास्यम बन जाएगा की परमात्मा भी आपके और ध्यान देना जो शंकार है संकार के क्या है इस शब्द जो अदंत है वह किसका वाचक है महादेव का वाचक है वाचक है जो शंका कर रहा है ना जो सं... बात है ना की अपनी बात को दृढ़ करने के लिए अपनी बात को पुष्ट करने के लिए सिद्धांति कोई पूर्व को पक्ष बनाकर खड़ा कर देता है कहीं हाँ कहीं पूर्व पक्ष प्रचलित होते कहीं अपने मत को दृढ़ करने के लिए बना लिए जाते नारायण नहीं है बल्कि क्या है यजदेवता महादेव है ऐसा पूर्व पक्ष बनाया गया तो क्योंकि ईस्ट पद की रू भी किसमें है रुद्र में जिसको में पर ब्रह्म में उसकी रू भी नहीं है रूभी का थोड़ा आप ऐसा अच्छा समझेंगे अच्छा ऐसा लिखना लिखना अर्थ से शब्द में रहती है ये लोगों को सुविधा में रखकर मैं लिखा रहा हूँ क्या क्या लिखा अपने शब्द में रहती है अर्थ अर्थबोधक शक्ति मतलब अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति हम्म क्या अर्थ बोधक शक्ति शब्द में रहती है अच्छा ना ये आती है। अर्थ बोध कर तो शक्ति मतलब अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अर्थ का बोध कराने वाली किसमें घट से घट अर्थ का बोध होता है पट शब्द से पट अर्थ का बोध क्यों? क्योंकि घट अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति किसमें है वाली शक्ति ठीक है लग गया तो अब ये यहाँ पर ऐसा समझना की जिस एक प्रकृति अर्थ और प्रत्येक के अर्थ प्रकृति प्रकृति को मिला कर प्रकृति के अर्थ और प्रत्येक के अर्थ को मिला कर प्रकृति प्रकृति अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति तो मिलाकर अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति योग कहलाती है शक्ति क्या कहलाती है योग कहलाती है लग गया क्या प्रकृति के अर्थ और प्रत्यय के अर्थ को मिला अर्थ का बोझ कराने वाली शक्ति योग कहलाती है लग गया अब ध्यान देना ना फिर और लिखना योग कौन कहलाती है शक्ति योग कौन कहलाती है अब इसको समझो पहले देखो जिससे पाचक शब्द है क्या शब्द है पचध धातु से प्रत्यय करने पर क्या बनता है पाचक पचध धातु है पाचक पचध धातु से अक प्रत्यय करेंगे असन अड़ोल पच धातु से अड़ अड़ूल की तो क्या है पचधातु अक् प्रत्यय पचधातु और अक होता तो है पाकर्ता पाचिका का तो क्या अर्थ है क्यूँकी पाचिका में पचधातु धातु और प्रत्यय है तो पचदातु का क्या पचध धातु क्या वहाँ जो पंच धातु से प्रत्यय हुआ है उस प्रत्यय का क्या है करता, करता करता तो धातु का ध्यान देना प्रकृति और प्रत्यय जब प्रत्यय हो गया क्या या तो प्रकृति क्या हो गई प्रकृति प्रत्येक तो प्रकृति करते और करते क्या है? करता से? तो प्रकृति के अर्थ और प्रत्यय के अर्थ को मिला करके क्या हो गया करता, दोनों अर्थों को मिला करके अर्थ हो गया तो ध्यान देना पाचक शब्द से पाठकर्ता अर्थ का बोध किस शक्ति से हुआ स्वीक पाचक शब्द से पाकर्ता अर्थ का ज्ञान किस शक्ति से हुआ बाकी अति इसी प्रकार ध्यान देना पाठ का क्या शब्द है है ना पाठ का से पाठ करने वाला या पढ़ने वाला पाठ का से पाठ करने वाला ठीक है पाठ करने वाला अर्थ होता है तो यहाँ पर का में क्या है पट धातु है और रवुल प्रत्यय है को होता है तो यहाँ पर प्रकृति क्या है पट धातु और प्रत्यय क्या है अड़ तो प्रकृति जो पट धातु है प्रकृति का और प्रत्यय का अर्थ क्या है करता तो प्रकृति का अर्थ है और प्रत्यय के अर्थ को मिला करके क्या अर्थ हो जाएगा पाठला है न्यापक अधिपूर्वक इन धातु का क्या होता है अध्यापक अधिकपूर्वक इन धातुक इन धातु उसका योग शक्ति बताती सर योग शक्ति यही हाँ जहाँ शब्द का अर्थ है वैसे ही अच्छा शक्ति का ही नाम है योग शक्ति का नाम योग मतलब ध्यान देना पाठ करते शक्ति शब्द में रहती है मतलब शक्ति हाँ, तो से, योग से के अर्थ का योग शक्ति से प्रकृति के के और मिलाकर अर्थ का बोल होता है है है ना शक्ति से और मिलाकर अर्थ का होता उस शक्ति को क्या कहते हैं योग योग है ना एक शक्ति क्या हो गई योग शक्ति हो गयी अच्छा आप देखिए यहाँ पर योग शक्ति समझ गए और दूसरी क्या आ रही है रूढ़ी क्या आ रही है रूढ़ी शक्ति योग शक्ति और रूढ़ी शक्ति जैसे ध्यान देना थोड़ा रूढ़ी जिससे जिस शक्ति के द्वारा क्या दू प्रकृति और प्रत्येक के समुदाय के अर्थ का बोध होता है जिस शक्ति के द्वारा प्रकृति और प्रत्यय के प्रकृति और प्रत्यय के समुदाय के अर्थ का बोध होता है कह रहेगा प्रकृति और समुदाय के समुदाय के अर्थ का बोध होता है उस शक्ति को रू भी कहते हैं Dvara, के द्वारा प्रकृति और प्रत्यय के समुदाय के अर्थ का बोध होगा है ना हो हिंदी में रूढ़ी कहेंगे संस्कृत में क्या कहेंगे संस्कृत में नहीं कहेंगे अब ये यहाँ पर ध्यान देना तो उसमें क्या था योग क्या होता था प्रकृति के अर्थ और तो प्रत्येक के अर्थ को मिला करके अर्थ का बोध होता था यहाँ मिला करके बोध नहीं होगा बल्कि प्रकृति और प्रस्ते के के समुदाय अर्थ का बोध जिस शक्ति से होगा उसे क्या कहेंगे रूप शक्ति अब समझने का प्रयास करेंगे आप जिसे देखना डोह शब्द है ना प्राणी को गाय को क्या कहते शक्ति को गहु तो यहाँ गमेर डोह ऐसा सूत्र है गमना सूत्र गो प्रत्य करने पे क्या बनता है गहरा जी प्रत्यय होता है तो अभी यहाँ पर देखना गम धातु तो जाने अर्थ में है और दो प्रत्यय होता है करता तो यदि वैसे क्या है गहु की गच्छती गहूती थी गहू में गम धातु दो प्रत्यय है तो यदि यहाँ पर योग शक्ति लगा कर देखे तो योग शक्ति से गम का क्या हो जाएगा गमन प्रकृति क्या है गम धातु दो प्रत्येक है तो प्रकृति का अर्थ क्या हो जाएगा गमन और प्रत्यय का क्या हो जाएगा करता तो यदि योग शक्ति वाला अर्थ लेंगे तो यहाँ पर क्या तो तो जाएगा? गमन करता क्या तो जाएगा? गमन करता सब तो जितने चलने वाले हैं सबको क्या कहना पड़ेगा गऊ तो चलने वाले और उस समय बैठे हुए उसी प्राणी को गाय कहेंगे क्योंकि तो वो भी चल नहीं रही है तो उसको भी गाय नहीं कहेंगे और बाकी चलने वाले सबको गाय कहेंगे है ना बात अति समझ गए तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर योग शक्ति नहीं ली जाती योग शक्ति से अर्थ नहीं किया जाता बल्कि इससे रूढ़ प्रकृति और प्रत्यय के समुदाय का अर्थ वो प्राणी है वो प्राणी है वो है ना प्रकृति और प्रत्यय के समुदाय का अर्थ वो प्राणी है ठीक है तो ये रूढ़ी शक्ति हो गयी रूढ़ी समझ आई बात आपको आप थोड़ा विचार करके देखो जब दोनों योग शक्ति से भी अर्थ प्राप्त हो और रूढ़ी शक्ति से भी अर्थ प्राप्त हो मतलब तो एक जगह दोनों शक्तियों से विचार करें ना कि योग शक्ति वाला अर्थ लेना चाहिए कि रूढ़ी शक्ति वाला लेना चाहिए तो आपको कौन बलवान लग रहा है बताइए योग योगी रूढ़ी बलवान लग रहा है न है न अच्छा फिर जब योगार्थ लेते है न तो प्रकृति के प्रकृति के अर्थ और प्रत्येक के अर्थ का अलग अलग विचार करके देखना पड़ता है तो यहाँ विचार करना पड़ता है करके देखेंगे तो विलम्ब से अर्थ बोध होगा सीधे बोल हो जाता है रूढ़ी बलवान होती है ना तो वही कहते हैं कि होती है। योग से रूढ़ी तो यहाँ क्या है रूढ़ी योग का अपहरण कर देती है अथवा रूढ़ी योग का बाध कर देती है रूढ़ी योग का बात मतलब रूढ़ी योग का बाध कर देती है तो बाधक कौन बन जाएगी रूढ़ी तो बलवान कौन हो जाएगा रूढ़ी लगते भी ऐसा दिया है। ध्यान का प्रकरण है में, तो देखोगे अग्निध्यान मतलब अग्निहोत्र होम करने के लिए अग्नि का आधान करना अग्नि का आधान मतलब अग्नि की स्थापना करना जिसका यथा समय उपनयन हुआ हो, का करता हो, किया हो, ऐसा का होता है अग्नि का आधान करने में। अग्नि का आधान किया हुआ व्यक्ति का अग्निवस्त्र में अधिकार होता है ठीक है अग्निवस्त में अधिकार होता है तो अग्नि आधान करने वाले वाक्य देखना वसंत ब्राह्मणों अग्नि नसंत लिखना नहीं सुन लो वसंत ब्राह्मणों अग्नि राजु रथकारो अग्निनाधर ऐसा भी आ गया वसंत ब्राह्मणोंग्नि ऋतु में ब्राह्मण अग्नि का अधारण करें ग्रीष्म ऋतु में छत्री अग्नि का आधान करें शरद वैश्य और शरद में वैश्य अग्नि का धन करे और वर्षासु रथकारो अग्नि का अधान करे वर्षा काल में रथकार अग्नि का तो यही विचार है या जो बाद वाला वाक्य है ना वर्षा रथकारो अग्नि ना रथकार सब है ना रथकार का ध्यान लेंगे यदि योग अर्थ लेंगे क्या लेंगे गयो गयो गयो गयो। तो रथम करोगी की रथकारा तो मतलब रथ का निर्माण करने वाला तो जो रथ का बन, बनाने का काम करते हैं तो रथ बनाने के लिए तो कोई वर्णित मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय बड़ी ऐसा कोई भी कोई भी मतलब जीविका के लिए रथ का निर्माण कर सकता है तो यदि योग अर्थ लेंगे तो किसी को भी ले सकते हैं बताती हो और यदि रूढ़ियर्ध लेंगे तो एक जाति विशेष रूढ़ियत लेंगे तो जो उस लकड़ी का काम करती है उस धंधे को करती है एक जाति विशेष को लेना पड़ेगा जीदू? तो इसमें किस वर्ष को लेना अच्छा है रूढ़ियत तो यदि योग वर्ष को लेंगे ना तो योग अर्थ से ब्राह्मण छत्री भी हो सकता है तो उनके लिए तो पहले ही वाक्य आगे बसंत ब्राह्मणों उनके लिए तो पहले ही वाक्य आगे तो योगा तो ले सकते हैं क्या ये लेना पड़ेगा रूढ़ी रूढ़ी रीव उपस्थित भी हो जाता है तो उसमें करते हैं ऐसा उदाहरण इसमें मतलब जो लकड़ी का काम करते है उसमें बड़ा एक विवादित विषय है रथ काराधिकरण एक पूर्व मीमांसा में है पूर्व मीमांसा में एक रथ काराधिकरण है तो उसमें निर्णय किया गया है ना तो उस निर्णय के अनुसार एक विवादित विषय है तो निर्णय ऐसा किया गया कि जब अग्नि का आधान करने का अधिकार इसको दिया गया दूसरे को दिया नहीं गया तो अन्य सूत्रों जैसा तो है नहीं अन्य सूत्रों जैसा तो है नहीं और वहीं सावर भाष्य में ऐसा दिया है कि सभी रथकार सूत्र नहीं है क्योंकि जीविका के लिए भी कुछ लोग रथ निर्माण करने लगे है ना तो सभी रथकार सूत्र नहीं है क्योंकि ब्राह्मण भी जीविका के लिए उसका निर्माण करने लगे बस समझ में आ रही है और इसमें देखो इसमें जो ये माधवाचार्य जो जैन न्याय वाला लिखा है तो, वे तो को मतलब सूत्र से ऊंचा मानते हैं और प्रणिक से किंचित हीन है और सूत्र से ऊंचा मान करके केवल आधान में ही अधिकार नहीं माना आधान से तो अग्निहोत्र में भी अधिकार मान लिया उन्होंने और कर्क में भी अग्निहोत्र में अधिकार माना दूसरे आचार्य नहीं आख्या अधिकार नहीं मानते आधान में अधिकार मानते अब इसमें भाष्य के अनुसार ब्राह्मण भी ऐसा है। बताते हैं और एक इसकी ऋग्वेद पर जो इसकी आनंद तीर्थ का भाष्य है उसकी टीका जय तीर्थ की है वो तो रथकार को ब्राह्मण ही मानते है एक ऋग्वेद का मंत्र प्रस्तुत करते हैं कि आन ऋषि के तीन संस्थान हो गए नहीं इस दृष्टि से क्यूँकी यदि वो ब्राह्मण के अंदर जो रथकार है उसका तो ब्राह्मण पसंद है ब्राह्मण से ग्रहण हो गया तो इसलिए ही रूढ़ी लेना है इसलिए रूढ़ी लेना है तो ये तो एक ऐसा भी है तो ऐसा है तो मतलब ये आनंद तीर्थ तो ब्राह्मण ही बांध रहे हैं आनंद तीर्थ मध्वाचार समझते हैं वैश्विक है, तो है।, के है। तो थी। उनका गुरु प्रदत्त नाम आनंद तीर्थ है मध्वाचार नाम से विख्यात होंगे क्यूँकी तीर्थनामा सन्यासी है तीर दस नवी हाँ तो अभी भी वो विश्व तीर्थ सभी उनके प्रसिद्ध स्वामी है कर्नाटक में सब तीर्थनामा ये नहीं तिलक से क्या हुआ सन्यासी में ये तिलक थोड़ा है है? सन्यासी के लिए तो थोड़ा है मतलब सनातन धर्म के सभी संप्रदाय में आश्रम व्यवस्था लागू होती है, जो आश्रम है ये सनातन धर्म की है तो सभी संप्रदाय में लागू होती है कोई बोले हमारे संप्रदाय में ये आश्रम नहीं है तो उसका मतलब आपको वैदिक संप्रदाय नहीं बात है आप वेद बात हर रहे हैं है ना तो वो वो, वो, वो सन्यासी है और तीर्थनामा है और भाई समूह में वही है, है क्या तो भी होते हैं में हाँ क्यों नहीं होते अब आपके यहाँ इच्छा लेके चले जाएंगे घर में तो तो, रह, करे तो जाएंगे रामानु संप्रदाय के गृह हो गए कि नहीं हो गए सब संप्रदाय में गृहस्थी है कोई ऐसा संप्रदाय जिसमें ग्रस्ती ना हो सब में गृहस्थी होते हैं ये तो बहरादू लोग बोलते रहते हमारे संप्रदाय में गृहस्थी नहीं होते सन्यासी को हम इच्छा देते हो कैसे आ रहे हैं सब संप्रदाय में सब तरह के लोग होते हैं वैष्णो तो का यही एक संप्रदाय ऐसा है जो शिक्षा सूत्र रहित भी होते हैं मातृ संप्रदाय के सन्यासी मातु संप्रदाय में शिक्षा सूत्र नहीं करते हैं वो जो लेकिन वो बहुत हरिभक्त हैं अनन्या है बड़े बड़े विद्वान होते हैं उस तो सन्यास की दोनों रीतियाँ शास्त्रों में है शिखा सूत्र युक्त ही या रहित तो की तो वो तो ब्राह्मण ही मानते हैं हमने प्रसन्नता बता दिया योगाधमी बलियुति के प्रसंग में और एक आधु अभित नहीं था इसमें चीत प्रसन्न या तो उन्हें बो दिया अभी अभी यहां पर देखेंगे क्या था रूढ़ी योग की रूढ़ी योग का वा कर देती है है ना रूढ़ी योग का अवरोध कर देती है इसी न्यायात ऐसे इस नियम से यहाँ पर ईस होगा ईसा वास्तव में ईस का गया है ना यहाँ पर ईश रुद्र होगा मतलब यहाँ पर पद से का ग्रहण होगा इस हो पद से रुद्र का शंका रुड़ तो वाला मान रहा है ना प्रथम ईस पद से रुद्र का ग्रहण होगा ठीक है और एक युक्ति दे रहे हैं कि यदि ईश है ना यदि सर पर दे देते सर्वस्व ईसा तब तो रुद्र का ग्रहण नहीं होता क्योंकि रुद्र सर होगा ईश नहीं सर तो कहा नहीं है तो इसका मतलब जो है ना यहाँ पर इसे वो रुद्र का होती है है ऐसा सर्वाधिक और सर्वाधिक का भाव है का है ऊपर ऊपर ऊपर मतलब समीप का क्या यदि सर्व होता ना सर्वस्व तब तो मतलब सर्व का भगवान नारायण ही है पर ब्रह्मी है परमात्मा ही है और वो रुद्र नहीं है सर्व अथवा क्या विश्व हो जाता ना ऐसे कोई पद सर्वस्था संपूर्ण से, ही से ही ऐसे तो कोई पद नहीं है ना इस है। इस उपर का भाव है ये युक्ति हो गई। ये क्या हो गई युक्ति हो गई लग गया तो ये शंका के अनुसार क्या है कि यहाँ पर ईस्ट यहाँ पर कहा गया ईस्ट रुद्र होगा अथवा यहाँ पर कहा गया इस पद रुद्र का, हो, गा, तो का हो, गा। हो गया अच्छा ये रुद्र का वाचब होगा इसमें क्या बताया एक न्याय न्याय मतलब नियम न्याय का क्या है एक न्याय बताया से इसमें क्या हेतु है बोलो बोलो प्रथम हेतु इस कथन में हेतु क्या है होगा न्यायात एक हेतु हो गया दूसरा हेतु बोलो सर्वाधिक है ना सर्वस्त्र जैसे उपर का अब हो गया ये हो गई शंका की है अच्छा जो बाल्मी ब्राह्मण में आता है जगत सर्वम हरी प्रभु संपूर्ण जगत आपका शरीर है जगत सर्वम हरे समूह ऐसा विष्णु पुराण में आता है संपूर्ण जगत भगवान का शरीर है और वो इसमें बृहदान को भी में आता है यश से आत्मा शरीरम यस से पृथ्वी शरीर हम इस प्रकार चेतना चेतन सब कुछ भगवान का, चेखन का फिर कहा गया है तो ये नैयिकों का लक्षण है क्या भोगायतरम शरीरम भोग के आयतन को भोग के साधन को शरीर कहते हैं तो भोग किसका होता है जिसके कर्म होते हैं वही कर्म फल का भोग करता है तो भगवान के कर्म है क्या तो भगवान के कर्म फल का भोग है क्या तो so, भोग के साधन को शरीर कहेंगे तो जीव के भोग का साधन ये है तो, तो ये क्या है कि जीव का शरीर बन पाएगा और भगवान का शरीर कुछ भी बनेगा भगवान का शरीर ना तो जड़ बनेगा ना तो चेतन बनेगा कुछ बनेगा ही नहीं है ना तो मतलब ये शास्त्रों में जो भगवान का लक्षण कहा था शास्त्रों में जो भगवान के शरीर कहे गए हैं उनमें क्या हो जाएगी अव्याप्तिक हो जाएगी क्या हो जाएगी इसे भोगाय शरीरम ऐसा लक्षण ठीक है है ना हाँ तो अभी देखो इसमें शरीर का क्या लक्षण है इसमें देख लो से संबंध रखने वाला जो द्रव्य उस चेतन से वह तो द्रव्य उस चेतन का सही लगता है हाँ देखिए ये जो शरीर का लक्षण क्या है ऐसा विचार चल रहा है ना तो शरीर लक्षण क्या यश चेतन से बोलो यश चेतन से यद द्रव्यम अपृथक सिद्धमेतन से यद द्रव्यम अपृथक सिद्धम भगवती जिस चेतन से संबंध रखने वाला जो द्रव्य जिस चेतन से संबंध रखने वाला जो द्रव्य उससे पृथक स्थित नहीं होता है हाँ उससे पृथक नहीं रहता है वह उस चेतन का शरीर होता है जिसे देखना तो इसमें एक आत्मा रहती है शरीर शरीर में को आप देख रहे हैं इसके अंदर एक क्या रहती है तो उस चेतन से संबंध रखने वाला द्रव्य क्या है ये उस चेतन आत्मा से संबंध रखने वाला ये द्रव्य चेतन तो इसकी आत्मा से पृथक की स्थिति है जब आत्मा से इसका संबंध विच्छेद होगा तो ये सड़ने लगेगा नष्ट होने लगेगा आत्मा निकल जाए तो ये नष्ट होने लगेगा वादी समझ तो इसे शरीर में एक आत्मा रहती है उससे संबंध रखने वाला यह चेता द्रव्य इससे पृथक स्थित है क्या नहीं। तो जो जिस चेतन से संबंध रखने वाला जो द्रव्य चेतन से पृथक स्थित ना हो तो वह द्रव्य उस चेतन का शरीर जीव, जीव में घटा दिया लक्षण और परमात्मा में घटाइए परमात्मा से संबंध रखने वाले सभी द्रव्य चेतना चेतन, चेतन वो कभी भी परमात्मा से पृथक स्थित है क्या तो यह सभी क्या है परमात्मा के शरीर है ना इस प्रकार क्या है कि ए, ए, एक शरीर के लक्षण यह सरल लक्षण शरीर का है।, है सरल लक्षण है शरीर का जिस चेतन से संबंध रखने वाला जो द्रव्य उस चेतन से पृथक स्थित नहीं होता है वह द्रव्य उस चेतन का शरीर होता है ये लक्षण बिल्कुल निर्दोष है और तो नयायिकों के लक्षण जो ठीक नहीं है भोगाए गर्म तो नहीं घटेगा ना अच्छा मुक्तों के शरीर ईश्वर के शरीर क्या होती है, है. मुक्तों के शरीर में ईश्वर के शरीर में होती चेष्टा से तुम भी नहीं आयकों का लक्षण है, है? चेष्टा से तो पत्थर शरीर में नहीं घटेगा पत्थर भी तो अल्ह का शरीर था ना उसमें नहीं घटेगा है ना और चेष्टा कर चरण संयोगानुकूल व्यापार चेष्टा कहते है ना तो चेष्टा यही तो है कर चरण व्यापार चेष्टा ये सब चेष्टा है क्या सांकर मत में भी इतना सब विचार नहीं।, नहीं।, इतना, नहीं।, इतना नहीं है सब तो ये जगत क्योंकि यदि शरीर मान लेंगे ना जगत सर्वम शरीरम से यस आत्मा शरीरम यस पृथ्वी शरीर ये मान लेना तो वो उनका सिद्धांत गड़बड़ा जाएगा क्यों वहाँ तो नये नांदा तो किंचन कुछ है ही नहीं झूठ बोलना शुरू करना है पहले दिन से ही कुछ भी नहीं बोलना शुरू किया जाता है उनके यहाँ ईसा कुछ मान्य नहीं है शरीरी भाव उनके यहाँ मान्य नहीं है लेकिन मानने नहीं है ईसा वास्तवी सर्वम ईसा वास्तव है ना श्रुति ईसा वास्तवी के सब कुछ परमात्मा से व्याप्त कहती है और फिर वे श्रुति को बोलकर बोलेंगे कुछ है ही नहीं आता बोलना शुरू कर देंगे तो ये नहीं कहती है श्रुति तो इस से व्याप्त यही कह रही है वो तो बोलेंगे उससे कुछ ही नहीं आता कहना शुरू कर देंगे क्या होगा वास्तव कर्त क्या है और शंकर वास्तव में उसका अर्थ किया किया है आय तो बताएंगे ये हो जाएगा ना फिर इसको पढ़ाएंगे तो वो भी आ जाएगा हाँ तो उनका अर्थ का भी विचार आ जाएगा कहीं कहीं शंकर का भी अच्छा है शंकराचार्य भी कहीं कहीं अच्छा अर्थ कर तो आ जाएगा आपका ओम पूर्ण मदा पूर्ण पूर्ण ओम शांति शांति शांति सबको पूरी